कभी ये इतनी पी चुका है कि घर भी ना पहुंच सकेगा धक्के दे के बाहर निकाल दिया वो दूसरे दरवाजे से भीतर आ गया सर घर के कई दरवाजे थे वो दूसरे दरवाजे से भीतर आ गया और फिर उसने आके मांग की मालिक ने उसे फिर धक्के दे के निकाला वो तीसरे दरवाजे से भीतर आ गया उसे फिर धक्के देके निकाला वो पीछे के दरवाजे से आ गया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 तो अब जीवन ऊर्जा कहां भटके लौट आई अपने पर बैठ रही भीतर केंद्र पर समाहित हो गई किरण लौटाई सूरज की वापस विस्तार सिकुड़ाया सब केंद्र पर बैठ रहा वही उपलब्धि हार में जीत है आखिरी प्रश्न सांसों की सरगम पे नाचो में छमछम